संजय जी बोलिए ज्ञा का साक्षी पदम देचार स्वयोगी संजय एक ही बात ठीक है रवि जी को साक्षी सद्वय तदह न प्रसन्देहो विचार स्वयद आत्मा को दे है देहो बी देहोरीक प्रपचंती पर सूक्ष्मी सद अवहम नात्र संदेहो विचारसोयमे दृषह आत्मा विनिशकलोहिको देहो बहुभिरावृतह तयो रेक्यम प्रपश्यंती किम ज्ञानमतस्परम <coughs> तयो रेक्यम प्रपश्यंती किम ज्ञानमतह परम दैव से आत्मा सोचे समझेंगे क्योंकि बुद्धि और आत्मा में ही तादात में होता है बुद्धि का आत्मा का स्थूल देह के साथ वो तो बहुल पशु भाव हो जाने से स्थूल देह थोड़ा सा भी जो विचार करता है वो जानता है कि स्थूल देह में नहीं हुआ कि बुद्धि के साथ आध्यात्म्य हो जाता है सबसे नजदीक हो गया बुद्धि बुद्धि अर्थात अहंकार तो उसी के साथ जो तादात में हो जाता है अच्छा ये तो देव जीव जीव ब्रह्म ऐक्यम अज्ञान प्रदर्शन दृढ़ जीव जीव ब्रह्म जीव में ब्रह्मधिकरण है यही जीव ब्रह्म ऐक्यम इसमें कैसे देखे थे जीव ब्रह्म इक्यम जीव, जीव, जीव, जीव ब्रह्मी आगे उदन का उदक्य अज्ञान प्रदर्शन इसमें अज्ञान से प्रदर्शन अज्ञान का प्रदर्शन के द्वारा जीव ब्रह्म का ऐक्य दिखाते हैं तो जीव ब्रह्म का ये ज्ञान है ना अज्ञान है? है ज्ञान है अज्ञान दिखा करके किसका अज्ञान है क्या जीव ब्रह्म का ऐक्य ये कहना चाहते हैं आगे टीका में यह तो अहम प्रत्यय अहम छुट गया यह तो हम खंडाकार के आगे लिखना है हम यय तो वैद्य आत्मा अतति सतत भावन जागृदादी सर्वावस्थासु अवर्तत इति आत्मा येद्य अहम प्रत्यय वैद्य इसमें समास कैसे लेंगे ऊपर में आ गया था पंद्रमा पंक्ति में पंचदश पंक्ति में आ गया था ऐसे घट प्रत्यय कहेंगे तो यहाँ वैसे अहमह प्रत्यय तो हम हम प्रातिपदी है अस्मत किंतु यहाँ शब्द स्वरूप को ले लेते हैं अहम इस प्रकार की जो प्रत्यय होता है अस्मत प्रत्यय भी कह सकते थे कि जो अहम कह दिया तो यहाँ शब्द स्वरूप को लेकर के तो कहेंगे अहम प्रत्यय अथवा मम प्रत्यय इस प्रकार के कहेंगे मम प्रत्यय कहने से ये अहम को विषय करेगा ऐसा नहीं जैसे कहेंगे ममो प्रत्येक प्रत्येकार ज्ञान तो, तो कहेंगे कि ये नदी तट पर वो है कहता हा है तो है तो आपने देखा है ना उसने देखा है तो किंतु मैं उनसे सुना है तो मामा ज्ञान मेरे को ज्ञान हुआ नहीं हुआ सुन करके किंतु क्या है ना वो आप साक्षात देखे नहीं है सुन करके ये हुआ इसी प्रकार के अहम प्रत्यय के जाग में अगर हम ममो प्रत्यय इस प्रकार के कह देंगे तो ले लेगा कि मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान अर्थात मेरा घट ज्ञान ये भी तो मेरा ज्ञान है ना किंतु अहम प्रत्यय कहेंगे अर्थात अहम विषय का, तो का प्रत्यय तो ये स्पष्ट नहीं तो अस्मद प्रत्यय कहेंगे जो विग्रह कहेंगे अस्मद प्रत्यय का, का जाग में जो विग्रह कहेंगे वहां ह प्रत्यय ही कहा जाएगा क्योंकि ममो प्रत्यय करने से वो घट ज्ञान भी ममो प्रत्यय पट ज्ञान वो भी मेरा ही ज्ञान है कहेगा तो इसलिए अहमोह प्रत्यय ये लेना ठीक है अच्छा तो अहम प्रत्यय आगे वेद्य के साथ अहम प्रत्यय अहमह प्रत्यय प्रत्यय हो गया ज्ञान अहम प्रत्यय वेद्य आत्मा अहम् अहम् आत्मा जिसका है तो साधारण ष्ठी कहने से तो सर्वत्र घट जाएगा किंतु और थोड़ा विचार करके कह सकते हैं कैसे वेद्य आ, पंच से कह देते हैं हम हिंदी में तृतीया अच्छा, मतलब हम भी जो हम से कह देते हैं हिंदी में इसका अर्थ इसके चलते हुआ तो ये वास्तविक करण हुआ तृतीया तो अहम प्रत्ये नैद्य अहम प्रत्यय का वेद्य कहने से हो जाएगा किंतु वास्तव हम संबंध यहाँ रखते हैं कर्ण अर्थ में कर जो वो, वो ह न अम विषय का प्रत्यय जैसे कहते ज्ञान घट प्रत्यय तो ये प्रत्यय का विषय क्या है घट इसलिए यहाँ षी विषय अर्थ में होता है तो ष्ठी विषय अर्थ में होगा संबंध अर्थ में होगा विषय भी एक संबंध होता है ज्ञान और विषय के साथ संबंध होगा विषयता संबंध है ना ये विषय जाकर के ज्ञान में रहेगा विषयता संबंध है न ज्ञान और जाकर के विषय में रहेगा ये दोनों का बीच में संबंध है विषय अच्छा अहम् अहम् आत्मा अभी जी ना, है। है। है। ना, ना ना आत्मा यह ज्ञान रूपे नहीं जा रहा है विषय रूपेण लिया जा रहा है विषय एक हो रहा है तो तो ज्ञान ज्ञान उसका नहीं किंतु यहाँ ज्ञान रूप तात्पर्य नहीं है नहीं है तो क्या लेना चाहिए ज्ञान अहम प्रत्येक के द्वारा वेद्य है अर्थात स्वरूप वो, अ... वो, वो ज्ञान है। वो, वो है।, तो है वो तो ज्ञान है वो तो सत्य है वो तो आनंद भी है तो अगर उसको ज्ञान रूप लेंगे तो फिर आनंद रूप क्यों नहीं लेंगे तो इसलिए उस मतलब तो यहाँ नहीं है उस दिशा में विचार नहीं है अहम प्रत्यय वेद्य आत्मा ये आत्मा क्यों कहा गया आगे हाई दे दिए ओ नहीं अच्छा आत्मा अच्छा हाँ हाँ ठीक है आत्मा अर्थात ये श्लोक में है आत्मा आत्मा अच्छा अहम प्रत्ये वेद्य आत्मा अर्थात ये प्रतीक ले रहे आत्मा को आत्मा क्यों कहा गया कहते अतति संतत भाव न जागृद आदि सर्वावस्था सुवर्त धातु क्या है अत सात्य मने तो अतती अर्थात तो संतत तो भावेन सर्वदा चलता है सर्वदा जो चलता है कहा कहते हैं जागृत आदि सर्वाशु सर्वावस्था जागृद आदि सर्वावस्था समाज कैसे लेंगे जागृद आदि कश्यवस्था सर्वावस्था में फिर यश हो जाएगा यश्या जागर जागरद आदिर जागृद कश्या सर्वावस्थाया सर्वावस्था में क्या समे कर्मधारा तभी जागृत आदि अन्य पदार्थ हो गया सर्वावस्था तभी जागृत सर्वावस्था में क्या क्या समास करेंगे कर्मधारा बहुवी अन्य पदार्थ के साथ कर्म कर्मधारा हो जाएगा तो जागृत आदि यश्या हो गया जागृत आदि ही अगर सर्वाच सा अवस्थाश्च तो ये बहुवचन करेंगे तो ताहा अवस्थाश तो जागृत आदि सर्वावस्था वचन देख करके ठीक लगाएंगे सारे अवस्था में अनुवर्तते संतत भावना संतत सर्वदा सर्वदा हो कर के जो चलता रहता है कहा चलता रहता है कहते तो जाग्रत आदि अवस्था में तो जाग्रत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्था में चलता रहता है चलता रहता है तथा तो अधिष्ठान विद्यमान है इसलिए आत्मा कहते हैं अत तो धातु से आत्मा शब्द बनता है अत तो सात्य मैंने धातु से सात्यांग मनि मनीन मनिण ऐसे दो प्रत्यय होते हैं सा से मनीण प्रत्यय होने से सामन जो सावेद होता है और अति अत सातत्य गमन से मनीण प्रत्यय होगा मनिण प्रत्यय होने से मनिण का टी भाग तो ये नहीं रहेगा खाली मन बच जाएगा तो अत आगे मन और मनीणित नीत है से अत को क्या हो जाएगा अतउपय से वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा आत्म आगे मन मिलकर के आत्मन हो गया मनीन मनी ये सूत्र है तो, सुसुप्त अवस्था में तो आत्मा अधिष्ठान रूप न तीनों अवस्था में तो अधिष्ठान उस समय में भी अभिद्या जो सुसुप्त अवस्था में अविद्या रहेगी कारण शरीर कारण शरीर का अधिष्ठान तीनों तो रहेगा तो चल रहा है, है।, है मतलब जैसा कहते ना कि वो नीलकंठ में हम उसको देखा तो नीलकंठ में देखा मतलब गया है उधर कह देंगे सामान्य तो मनुष्यों को लेकर के हम व्यवहार कर देते हैं तो कहें नीलकंठ में भी हम पर्वतो को देखा तो नीलकंठों में पर्वतों को देखा तो पर्वत भाई यहाँ भी तो है वहीं भी है तो ये पर्वत तो चला नहीं कहेंगे तो नीलकंठ में पर्वतों को देखा अर्थात दिद्यमान है वहां भी जो जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ वहाँ गया है ऐसे हम लोग साधारणतः तो कह देते हैं क्यों मनुष्य को लेकर के व्यवहार होता है तो इसी को अन्यत्रह भी कह देते हैं। एक, भी दे सकते है न्ञान तो नहीं, नहीं है गमनाथ करते सर्वत्र उपलब्ध होता है अभिधि आकार वृत्ति होती है ना साक्षी आकार वृत्ति सुश्रुति व्यवस्था में तीन वृत्ति होती है एक अहम तभी तो उठकर के कहता है अहम आसम में था वो भी होता है अविद्यावृत्ति जागृत स्वप्न में जैसा अहम प्रत्यय सर्वदा अविद्या ही है वो कभी प्रमात्र वृति नहीं है क्योंकि अहम प्रत्यय होने से प्रमाता हुआ तो इसलिए अहम प्रत्यय अविद्यावृत्ति ऐसे गौड़ ब्रह्मानंदी कहे अदोचित टीका में और क्या बाकी एक सुखाकार वृत्ति उठकर के कहता सुखम अहम अस्वाप्सम और एक है अज्ञानाकार वृत्ति कहते हैं न किंचित अवैधिशम तो अहम आसम अहम सुखम अस्वापसम अहम न किंचित अवैधिशम ये तीन चीज होता है तीन अविध्यावृत्ति होती है सुसुक्ति अच्छा अत यहाँ एक श्लोक है ये प्रश्नोपनिषद में भी दिए हैं अच्छा आगे आएगा कहीं ये यच्चा पौती यदा दत्ते इसको लिख सकते हैं इसी जगह में ये काम में भी आएगा संत भावना उसी श्लोक को लेकर ही टीकाकार कह रहे हैं पकार होती दूसरा पद यदा दत्ते यद आदत्ते यदा दत्ते तो में दोकार यदा दत्ते तीसरा पद यदा दत्ते हाँ यती योकार यवर्ण दीर्घ हो जाएगा यति वहां में दोकार य अति में क्या धत् है अति अति अतः अति यहाँ भक्षण करता है विषयान चतुसपद विषयानि षयान पूर्वार्ध हो गया क्या लिखे यह आगे चतुर्थ पाद मतलब उत्तराध करके य संत तो आगे संततो भावस संततो भावस संततो अलग पद है भावस अलग है हुआ चुतो हुआ भावस भावस आगे तस्मात के रहेगा तस्मा तस्मा तस्मा तस्मा यस्त्तिपीय गीये गाया जाता है अपनोती योती आप नौ व्यापनोति अशु व्याप्त धातु है व्यापनोति अर्थात आत्मा देशिक व्यापक है सर्वत्र है जैसे आकाश देशी व्यापक है देशिका अर्थात देश के आधार पर व्यापक है जो हिमालय है वो देशिक व्यापक है नहीं।, नहीं है एक देश में है अन्य देश में नहीं है आत्मा किन्तु देशी व्यापक है यच्चापनोती है यहाँ अपले व्याप्त धातु व्यापक अर्थ और यदा दत्ते प्रलय समय में सुसुप्ति समय में सब अपने में ग्रहण कर लेता है यद आदत्ते आदत्ते गृहणती धातु हो गया दुदाय दाने आग पूर्वक आदान ग्रहण तदा तो दत्ते जो सब ग्रहण कर लेता है सुसुप्ति प्रलय अवस्था में सब अपने में ग्रहण कर लेता है लीन कर लेता है यति विषयानीह यो न यर्थात यस्मात क्योंकि विषयान इह अति विषयान विषयों को यहाँ अति अति अर्थात अद तो विषयों को खाता है विषयों को खाता है अर्थात चित्त वृत्ति अंतकरण का वृत्ति विषयाकार होगा घट को सामने में देखा अंतकरण विषयाकार हो गया विषयाकार होने से उसमें साक्षी प्रतिबिंबित होगा तो ये जो साक्षी प्रतिबिंबित हुआ चिदाभास हुआ यही हुआ कि वो विषयाकार वृत्ति को प्रकाश कर दिया यही कहा जाएगा कि विषय को भोग करता है आत्मा विषय तो को भोग करता है देख लिया खाली देख लिया देख लिया अर्थात प्रकाश कर दिया इतना ही उसका इसलिए यति विषयानीह अर्थात बुद्धि वृत्ति प्रकाशन ये हो गया विषय भोग अरे यततोभाव संतोभाव अर्थात कालिक व्यापक है अपनो ती में दैशिक व्यापक कहा था अभी संतत भाव कह दिया जागरत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था में अधिष्ठान विद्यमान रहता है ये हो गया काली कालिक व्यापक यततो भाव तस्माद गीयते इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है <laughs> यनोति यदा दत्ते यतिषाण यस्त आत्मी गीये थे ये लिंग पुराण का श्लोक है इसी को यहाँ आनंदगिरीजी लिखे हैं यहाँ टीकाकार आनंदगिरीजी थे विद्या अच्छा अग् टीका में अतति सतत भाव जाग्रदादी सर्वावस्था अवर्तवते जागृत आदि सभी अर्थ में एक अत अर्थात यह काली को व्यापक कह दिया गया इति आत्मा आगे अवस्थात्रावाभाव साक्षीत्व सत्य ज्ञान आदि स्वरूप इत्यर्थ है आत्मा का स्वरूप क्या है कहते हैं का भाव भी देखता है और अवस्थात्र का अभाव भी देखता है अवस्थात्र का अभाव अर्थात तो एक अवस्था है तो दूसरे अवस्था नहीं है और ये जागरत स्वप्न सुसुप्ति तीनों भी नहीं रहेंगे कह दिया जाएगा चतुर्थ अवस्था हो गया तूर्य अवस्था कह दिया जाएगा अवस्थात्र साक्षित्व न अवस्था अवस्था त्रय आगे तस्य भाव। तस्या तस्या भाव। तस्या भाव। अभी अवस्था त्रय का भाव के साथ अनुय और अवस्थान त्रय का अभाव के साथ तो कैसे यहाँ समास दिखाएंगे अवस्था त्रय अवस्था त्रय हो गया आगे हाँ भाव भावा भावो भावा भाव अवस्थात्रयाण भावा इति अवस्थात्रय भावा भाव आगे तस्य ना तस्वे नाक्षी तो अवस्थाष्ठी फिर आगे तस्य भावा तस्व अवस्था तीन है किन्तु त्रय कह दिए समाह को कहा इसलिए अब समाह एक हो जाएगा इसलिए अवस्था त्रय से भावा भावो ये अवस्था त्रय भावा भावो आगे तयो हो साक्षी क्योंकि भावाभाव दो हो गए तयो हो साक्षी साक्षी तो सत्य ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा का ये स्वरूप हो गया सत्य ज्ञानम अनंतम स तुम पद लक्ष्यार्थो भी तत्पद लक्ष्यार्थ एवं स स कह आत्मा।, आत्मा वो तुम पद का लक्ष्यार्थ है और तत्पद तो का भी लक्ष्यार्थ है तत्वम पद लक्ष्यार्थ समास कैसे लेंगे तुम पद का बीच में क्या करेंगे कर्मधारय करमदर तो तुम जो पद है आगे लक्षियो, आगे लक्ष्य तो लक्ष्य जो है वही अर्थ है ना तो क्या हो जाएगा कर्म धार तो पद में कर्म धारे आगे तस् लक्ष्य षष्ठी आगे इति फिर कर्मधारय हो गया इसी प्रकार की तत्पद तो तो तो तो लक्ष्य हो जाएगा कैसे समाज कहेंगे तत्पद ता तो कर्मचारे हो गया आगे तस्य लक्ष्य आगे लक्ष्य वह अर्थ तो लक्ष्य वही जो आत्मा हो गया वो तुम पद पदक भी लक्ष्यार्थ है वही तत्पद का भी लक्ष्यार्थ है अर्थात आप ही जगत का अधिष्ठान भी है प्रत्येक आत्मा भी आप है बुद्धि को प्रकाश करते हैं और जगत का अधिष्ठान भी आप है दृष्टि सृष्टि अच्छा आगे कहेगा आत्मा बिनिष्कलो ही एक आत्मा का आगे के आगे कहते बिनिष्कलो बिनिष्कलो के लिए विग्रह कल देखे थे क्या कैसे कहेंगे निष्गतो यशमत तो निर्गत कला निर्गत नहीं होगा निर्गता कला स्त्रीलिंग है तो इसलिए कला इति निष्कल तो निर्गता कला इति अस्मतल किससे समास होगा आप लोगों का समास हो क्या निर्गता कला य तो नो तो उसे वो बहुरी नहीं है प्रादयो धातुज वाच्यो वाच्योतरपद्य वाच्यो तो यहाँ निर्गत निर में आएगा तो उसके पर में धातुज धातु जस्य अर्थात कोई कृदंत तो होना चाहिए यहाँ निर के आगे कहते गतकहे गतक्रद्ध तो है समाज होगा तो कला तो बहुत कहेंगे तो निर्गत आ कला यमात कला इस प्रकार करेंगे तो दे दिया गया है विशेषण निर्गत कलो इति बीनिष्कल तो विशेषण निर्गत कला यहाँ एक यह अर्थात क्रिया विशेषण है ऐसे निर्गत कल है जैसे विशेष रूप से निर्गत कल अर्थात सारे कला निकल गए अच्छा निरवयव इतर्थ कला का अर्थ अवयव अवयव अर्थात अंग अंश उसका तो निरवय इतर्थ अन्य आत्मा विनिष्कल है विनिष्कल का अर्थ हो गया निरवय अन्यथा अगर निरवय नहीं होगा तो क्या होगा अन्य अन्यथा घटा दिवत विनाशी तो आपत्ति रीतिभाव जो सवयव होगा वो विनाशी हो जाएगा अच्छा अत्र हेतु आत्मा विनिष्कल क्यों है कहते हैं एक एक क्यों हो गया कहते हैं एक ही आत्मा विनिष्कलो हि कह तही तो ही का अर्थ एकम एवं अद्वितीयम इत्यादि श्रुति प्रसिद्धिम द्योत तही तो करके कहकर भाष्यकार कहते हैं ये श्रुति में प्रसिद्ध है एकम एव अद्वितीयम एकम कहने से कहते हैं कि और कोई ये विजातीय नहीं है और अद्वितीय कहने से कोई सजातीय नहीं है एवं कहने से कोई स्वगत विभाग भी भेद भी नहीं है एक कहने से विजातीय को कोई नहीं है तो जैसे कहेंगे कि हिमालय एक है मतलब पर्वत एक है क्योंकि आगे जब अद्वितीय कहेंगे अद्वितीय कहने से विजातियों को नहीं लेगा जैसे कहेंगे अर्जुन अद्वितीय धनुर्धरो जब अद्वितीय धनुर्धरो कहेंगे क्या ये पत्थर पिटने वालों को लेकर के अद्वितीय कहा जाएगा उसको द्वितीय कौन नहीं है धनुर्धरो ये सजातियों को लेकर के अद्वितीय बनेगा अर्थात सजातीय नहीं है अद्वितीय शब्दों से कह दिए और विजातीय नहीं है एक कह करके कहेंगे एक ही है अर्थात द्वितीय द्वितीय सजातिय भी हो सकता था किंतु अद्वितीय से अब सजातियों का निराकरण कर दिए इसलिए एक से विजातीय का बात कहा जाएगा तभी तो और एव रहे गया कहते स्वगत भेद भी निराकरण कर देंगे तो तीनों भेद निराकरण कर एकम अदितियम अदीय ये श्रुति है सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत एकम अदितियम अद्वितीय एक से सजातियों को अगर लेंगे अदितियम से विजातियों को नहीं लिया जा सकता है जैसे दृष्टांत तो दे देना अर्जुन अद्वितीय धनुर्धरो अर्थात द्वितीय नहीं है तो द्वितीय क्या ऑटो चलाने वाला को तो नहीं लेंगे ना तो धनुर्धरो को ही लेना पड़ेगा इसलिए वहा सजातियों को देना पड़ेगा अद्वितियों के साथ सजातियों को देना पड़ेगा अद्वितियों के साथ अब को लेकर के अद्वितीय शब्द व्यवहार नहीं किया जाता है एक बोला जैसे एक में हो सकता है सजातियों विजातियों दोनों हो सकते हैं किंतु अद्वितिय में विजातियों नहीं हो पाएगा इसलिए अद्वितियो में सजातियों को दे ही देना पड़ेगा तो और फिर एक के लिए विजातियों को देंगे क्योंकि एक में तो सजातियों विजातियों दोनों भी घट सकते हैं तो क्योंकि अद्वितिय में सजातियो चला गया इसलिए एक विजातियों में देंगे और बाकी बच गया है वो उसके लिए स्वगत भेद तीनों स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादि भी वृक्षांतरात सजातीयो विजातीय शिलादितः इस प्रकार के पंचदशिकार श्लोक है अच्छा संजीत जी ये सब श्लोक थोड़ा रट करके रखेंगे कंठस्थ करके ये आवश्यक है ये सब श्लोक एक श्रुति प्रसिद्धिम देवता और श्लोक कंठस्थ करने का जो पहले कठिन होता है उसको लिखेंगे दो तीन बार कोई को, को लिख देंगे फिर वो याद हो जाएगा आगे ननु तथा लिंग देहो अभी अस्थि तो जैसे कह दिया गया कि नन तथा लिंग देह अस्थि चेत ठीक है इसका कोई कला नहीं रहा निरवय हो गया सवयव होने से घटाधिवत तो घटाधिवत तो स्थूल स्थूल कुछ उसका नहीं है किंतु उसका ये सूक्ष्म शरीर तो होगा ये शंका करने से कहते हैं न तो देहो देहो बहु भीरावृत का तो देहो देहो का अर्थ लिंग देह सूक्ष्म शरीर अच्छा अच्छा तथा लिंग देहो भी, तथा अर्थात निरवय जैसे आत्मा निरवय हुआ इसी प्रकार की ये लिंग शरीर भी ये निरवय होगा ये शंका करता है अच्छा लिंग देह भी होगा कहते नहीं देह देह अर्थात लिंगदेह लिंगदेह में क्या समास क्या कहेंगे कर्म लिंगस लिंगस्ह तो उसी को लिंग शरीर मतलब लिंग कहा जाता है लिंगा क्यों कहा जाता है कहते हैं अनेन इति लिंगम जिसके द्वारा बताया जाता है तो ये लिंग शरीर के द्वारा परमात्मा का सूचित किया जाता है लिंग शरीर का कौन काम मतलब इसका अवश्य क्या है क्या करता है किसके लिए कहते हैं परमात्मा के लिए कार्य करता है लिंगियते अनेन अनैन लिंगम जैसे कहते हैं लीनम अर्थम गमयती लिंगम धूम को कहते हैं पर्वत में इसी प्रकार के अच्छा कैसे ये लिंग शरीर जो कार्य करता है अर्थात लिंग शरीर का प्रधा, प्रधा, प्रधान हो ये बुद्धि बुद्धि की जो वृत्ति होती है ये वृत्ति क्यों होती है कहते परमात्मा को भोग देने के लिए परमात्मा इस वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा तो ये सांख्य लोग भी जैसा कहेंगे प्रकृति का कार्य है पुरुष को भोग देने के लिए कैसा देगा कहते हैं बुद्धि में विषय गायेंगे तदाकार वृत्ति हो जाएगा पुरुष उसमें प्रतिबिंबित होगा यही भोग अर्थात ये सूक्ष्म अर्था शरीर का कार्य होता है बुद्धि की वृत्ति बनती है ये प्रमाण है कि इसको जानने वाला कोई एक है तभी ये बनता है तो लिंग काल होता है लिंग दे सूक्ष्म शरीर में तो स बहु भी ही कला भी बहुत तो कला है इसमें श्रोत्रादि बुद्धियंता बुध्यांत, भी देखिए यहाँ आ गया श्रोत्रादि श्रोत्रादिंता आगे भीष तो अलग हो गया छोड़ दीजिए अभी श्रोत्रादि बुद्धियंता इसमें समास कर सकते हैं कादयो मावसानाह ऐसे आए हैं है काहा उसमें कितने पद है दो है काो वो कारेगा तो कादयो मावसाना वहा सम नहीं किया क्या में समास क्या है तो को आदिर यश अथवा ये शाम मावसान का आदिर ये शाम मावसाना मवसान मा मा मा ये शाम तो इसी प्रकार की वहां तो कर्मधारय नहीं किया कर्मधारय भी कर दे सकते थे अर्थात जिसका आदि में क है जिसका अंत में म है वो पूरा जो हुआ वो का हुआ न मावसाना हुआ तो दोनों ही हुआ कर्मधारा कर सकते थे नहीं की यहाँ के तो कर्म कर दिए स्रोत्रादि बुद्धिंता कैसा समास कहेंगे विभक्ति कहेंगे सर्वोदा क्या पहले स्रोत आदि में समास कहना होगा ना श्रोत्रादि में पहले समास क्या श्रोत्र क्या विभक्ति होगा न निर्विभक्ति लिंगम है नपुंस का लिंगम श्रोत्र व्यवहार होता है आदि हाँ। आदि में विसर्ग है नहीं, नहीं है क्योंकि श्रोत्र नपुंस का हो गया स्रोत्रम आदि ये शाम अथवा तो यहाँ कला भी कला हो जाने से यात्रीलिंग यासा। हो गया कला तो आदि इति यादि हो गया है। आगे बुद्धिर अंतो बुद्धि या बुद्धियंता आगे स्रोत्रादीश्च्रोत्रादय बुद्धियंता इति श्रोत्रादि बुद्धियंता क्योंकि कला बहुत हो गए श्रोत्रादि में भी बहुवचन करेंगे स्रोत्रादय और बुद्धियंता में भी बहुवचन करेंगे तो श्रोत्रम आदि आदि यासम करके स्रोत्रादय फिर बुद्धिर अंतो यासम ओके बुद्धियंता बहुस बहुवचन होगा आगे श्रोत्रादयस्य बुद्धियंता बुद्धियंता स्रोत्रदि बुद्धिंता हाँ, आगे ही, उनके द्वारा तात्रलिंग हो गया तोंता सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं सप्तश दे दिया सप्तश भीर आवृत आवृत अर्थात आच्छादित आच्छादन किए गए हैं तत तत्सघात ये सप्तदश कला के द्वारा आच्छादित तत्घात तत्सघात का अर्थ तेसाम संघात संतत् तो अभाव नहीं है संतत्व तो भाव तो संत तो अभाव ये नहीं है ठीक है अतएव लिंगदेह से निरवयत्वादी अभाव अभी आत्मा में निरवयत्व तो था तो लिंग देह में निरवयत्व रहा सप्तदश अवय आगे अतएव लिंग देह से निरवयत्वादि ज्ञानेन न तत्कारण अज्ञान निवृत निवृत्तिर अन्यथा अनिर्मोक्ष प्रसंग भाव अभी ज्ञानेन न तत्कारण अज्ञान निवृत ज्ञान के द्वारा तत्कारण तस्य कारण तस्य कारण हो गया अज्ञान अज्ञान से निवृत्ति अभी तत्पद से किसको लेंगे किसका कारण अज्ञान अभी किसका विचार चल रहा था सूक्ष्म शरीर अभी ज्ञान न तत्कारण तत्पद से लिंगदेह तो लिंगदेह का कारण कौन हो गया अज्ञान तो अभी कारण में क्या तस्यो कारण तत्कार आगे अज्ञान के साथ कर्म धारा तस् कारण लिंगदेह से कारण कारण एवं अज्ञान कर्मधारय हो गया आगे निवृत्ति के साथ तस्वृत्ति कसे निवृत्तिर अज्ञान से निवृत्ति रूप है सप्तमी एक वचन निवृत निवृत सत्या होने पर तभी ज्ञाने न तत्कारण अज्ञान निवृत निवृतिर अभी ज्ञाने न सूक्ष्म शरीर का कारण अज्ञान का निवृत्ति हो जाने से निवृत्ति अज्ञान का निवृत्ति हो जाने से किसका निवृत्ति लिंग तो शरीर का तो अज्ञान से निवृत्त हो निवृत्ति निवृत्ति कश्य वाक्य का आरंभ में दे दिया था लिंग लिंगदेह लिंग देह निवृत्ति हो जाएगी अन्यथा अगर अज्ञान जाने पर भी अगर लिंग देह की निवृत्ति नहीं होगी तो फिर और कोई उपाय है लिंगदेह का निवृत्ति में कहते अन्यथा अनिर्मोक्ष प्रसंग इतिभा अच्छा एवं अति वैलक्षण्य सती अभी अभी आत्मा सावयव निरवयव और लिंग देह सावयव निरवयव सावयव तो अति वैलक्षण्य सति अत्यंत विलक्षण है तो होने पर भी सती तयोर तयोर आत्मदेह यो हो कैसे समा सकेंगे इति, इति, अलौकिक विग्रह कैसे होगा देहसु, सुखी सूत्र से जाएगा सुपो, धातु प्रातिपदिक हो फिर जाने से अभी क्या क्या बच गया आत्मन और देह फिर आत्मन का नकार न लोक हो फिर क्या हो जाएगा आत्मदेह दिवचन हो गया आत्मदेह समस्त पद हो जाएगा फिर आगे गया हो आएगा आत्मदेह आत्मा नहीं होगा ना आत्मा तो प्रथमांत हो गया अभी प्रातिपदिक आ जाएगा आत्मदेह हो जाएगा आत्मदेहो, आगे तो हो आत्मदेह दे.. प्रकाश तमसुर इव आत्मा और देह में कितना ऐक्य है कहते हैं प्रकाश और तम इसमें कितना ऐक्य हो जाएगा तो कहते हैं कि तमसूर एव ऐक्यम ऐकात्म्यम प्रपष्यंती जो तमस और प्रकाश में ऐक्य देख लेगा <laughs> तो कितना सामर्थ्य वाला होगा कहते हैं तो, तो प्रपष्यंती कौन कहते हैं तार्किदय तो ये दोनों में एक देखते हैं तो अर्थात लिंग शरीर आत्मा ये दोनों में तार्कि अर्थात आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे वो लोग कहते, कहते हैं तो विपरीत दर्शन परम अन्य अज्ञानम कि इसलिए विपरीत दर्शन से और बड़ा अज्ञान क्या है ये अत्यंत तो विलक्षण्य होने पर भी विलक्षण होने पर भी इसमें ओक्य देखते हैं एक तब अज्ञान्यर्थ विपर्य रूप कर्म अन्यथा अनुपत् तत्कारण मूलाज्ञानम इति भाव कहीं अज्ञान तो कुछ दिखता नहीं कहते हैं विपर्य रूप कर्म अभी ये दोनों में इतना विलक्षणता है तो फिर भी एक देख रहे हैं ये विपरीत कर्म हुआ तो कहते हैं विपरीत तो रूप कर्म अन्यथा अनुपत्या यहाँ रज्जु है किंतु तो विपरीत तो सर्प दिख रहा है अगर रज्जु का अज्ञान नहीं होगा सर्व दिखा जाएगा क्या तो इसलिए कहते हैं विपरीत रूप कर्म अन्यथा अनुपत्या नहीं हो पाएगा तत्कारण तो तो मूला ज्ञान हम कल इसलिए विपरीत तो ज्ञान हो रहा है तो उसका कारण अज्ञान को रहना पड़ेगा अज्ञान नहीं होने से विपरीत तो ज्ञान नहीं हो पाए कह मूला ज्ञान अर्थात तो ब्रह्म का अज्ञान को मूला ज्ञान कहा जाएगा जैसे यहाँ घट नहीं है हमको घटका अज्ञान भी हो रहा है यह अज्ञान को मूला ज्ञान नहीं कहा जाएगा मूला ज्ञान ब्रह्म का अज्ञान को मूला ज्ञान ब्रह्म का अज्ञान होने से ही फिर जगत आएगा जगत में बहुत पदार्थ है इसमें से घटका अज्ञान हुआ पटका अज्ञान हुआ पर्वत का अज्ञान हुआ इसको कहा जाएगा तुला ज्ञान तुला अर्थात छोटा मूला अर्थात मुख्य मूला नहीं हुआ वास्तविक मूल अज्ञान अथवा मूला अविद्या कह करके तो फिर कर्म धारे हो जाने से मूल विद्या मूला विद्या क्या प्रधान यहाँ मुख्य प्रधान वही कारण होगी तो विपरीय कर्म अन्यथा अनुपत्ति तत्कारण मूला ज्ञान त इति भाव ये, ये श्लोक उच्चारण करेंगे आता आता पुनर्वैलक्षण्य माह किसका किसका बीच में वैलक्षण्य दिखा रहे हैं आग। आत्मा लिंग सूर्य देह का आत्मा नियामक देहो वाह नियम कहो तयरक्य प्रपश्यम जानमतः परम आत्माियामक अंतर आत्मा नियामक अंत देहो नियमक बाह्य आत्मा नियामक अंतर और देहोनियमक्य तो तय राज्य प्रपश्यंती किम अज्ञानम अतः परम अतः परम अज्ञानम कि तो आत्मा और ये दोनों के बीच में बल ने दिखा रहे हैं आत्मा हो गया नियामक नियमन करने वाला अंतर्यामी रूपेण सभी के अंदर में अंतर तो आत्मा अंतर है और नियामक और देह बाह्य बाह्य अर्थात बिल्कुल इंद्रिय ग्राह्य हो रहा है और नियम्य क नियम्य है जो नियम होता है तो एक नियामक एक नियम्य तो ये दोनों में ऐक्य देखते हैं ये इससे बड़ा और लक्षण क्या है नियामक नियम्य जैसे राजा नियामक प्रजा नियम्य तो यम धातु से अभी चो, चो नहीं दुपदात उसे यत प्रत्यय हो जाएगा हो गया दुपदात कृत्य प्रत्यय कृत्य प्रत्यय अच्छा आ गया आएगा तो पोर अदुपधात प वर्ग अंतिम में रहे उपधा में अवकार रहे तो उसे भी यत प्रत्यय हो जाएगा तो जैसे रम्य होता है तो इसी प्रकार के यहाँ नियम्य नियम्य अर्थात नियमन योग्य जिसका नियमन किया जाएगा जो और दूसरा हो गया जो नियमन करेगा जो नियमन करेगा उसको कहा कर जाएगा नियामक अनूल <द्रथे> प्रत्यय होगा एक नियामक नियमन करने वाला और एक नियम्य नियमन होने वाला ये दोनों में एक कैसे हो जाएगा ठीक है मैं आत्मा नियामको नियामकों का अर्थ है च पुनः अंतः आत्मा अंत है किससे कहते हैं पंचकोष अंतर पांच कोश क्या क्या है सबसे बाहर अन्नमय उसके अंदर प्राण आगे मनो आगे विज्ञान आगे अंतमय पांच कोश का अंतर और देहस्तु नियम्यः है सन बाह्य देह नियम्य जो नियम्य होगा वो हो, बाहर हो गया तयोर तय ऐक्यमती उत्तरार्ध्यात पूर्व श्लोक में दे दिया गया एवं अग्रेपि अग्रेपी ज्ञेय अभी एक्कीस श्लोक तक तो समान आएगा तयोर तयोर ईक्य प्रपश्यति किम ज्ञान अतः ये सर्वदा समान आएगा तो विरुद्ध धर्म वाला में भी ऐक्य दिखना देखना ये ये सप्तः अठादश श्लोक उच्चारण करेंगे तयोग प्रवश्यम जानपर कोश्यूर्णशमता पूर्णमे वापिष्य